समादरणीय आर्यभद्र पुरुषो मुनिगण पूजा प्रयोग मातुशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारी इसलिए कई दिनों से उपदेश मंदिर का पाठ बंद हो गया था आज पुनः उपदेश मंदिर के व्याख्यान का प्रारंभ करते तो चलित सती और पृष्ठ संख्या 50 में दृष्टांक से प्राप्त हूँ एक तिली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है एक जल परमाणु में शीतलता है इसलिए परमाणु समुदायों जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है सुगंधित पदार्थों का सुगंधि स्वाभाविक गुण है वह दहन से फैलता है उसका नाश नहीं होता है द्वितीय सुगंधि जलाने से सुगंधि का नाश होता है यह प्रत्यक्ष है तृतीय जब हम अर्घ निकालते हैं तब जैसा द्रव्य होता है वैसा ही अद्गुण विशिष्ट अर्घ निकलता है आसव, अग्नि परमाणु में जो गुण है वे अग्नि के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होकर मेघ मंडल तक विस्तीर्ण होते हैं और उससे वायु शुद्धि परिणाम होता है अब कोई ऐसे शंका की हो एक छोटी सी कृति है इससे ब्रह्मांड वायु कैसे शुद्ध होगा समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगंधित और शुद्ध होगा इसका समाधान यह है कि सौ खड़े लायते में थोड़ी सी ही के बहार से सुगंध और रुचि आ जाती है यह प्रत्यक्ष है इसकी जैसी उपपत्ति समझी जाती है तरबत की यह प्रकार भी है यज्ञ का प्रसंग स्वामी जी ने चलाया हुआ है यज्ञ के संबंध में बहुत से जिज्ञासु लोग अपने अपने प्रश्न रखते हैं और उन प्रश्नों का समाधान अगर उन जिज्ञासुओं को प्राप्त नहीं होता है तो उनकी उस कार्य के प्रति या उस यज्ञ के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है तो यहां पर जितने भी प्रश्न प्रश्नकर्ताओं के द्वारा किए गए हैं उन सब प्रश्नों के समाधान स्वामी जी महाराज बहुत युक्ति और तर्क के साथ करते हैं तो प्रसंग ये चल रहा था कि प्रतिदिन यज्ञ में डाले जाने वाले पदार्थ क्या अपना स्वाभाविक गुण खो देते हैं कोई भी पदार्थ अग्नि में जब जलता है अग्नि के संपर्क से उसका दहन होता है तो क्या वो पदार्थ अपना गुण खो देता है क्या उस पदार्थ का गुण नष्ट हो जाता है उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी सुगंधित पदार्थ डाला मान लीजिए सावित्री डाली जावित्री तो जावित्री बहुत ही सुगंधित एक पदार्थ है या और भी कोई सुगंधित पदार्थ जब हम इसमें डालते हैं तो क्या वो सुगंधित पदार्थ का जो गुण है वो वायु के साथ और अग्नि के साथ मिलकर के वायुमंडल में कुछ प्रभाव छोड़ता है या नहीं छोड़ता है तो स्वामी जी कहते हैं कि जो ये लोग कहते हैं कि पदार्थ में हम जब किसी भी पदार्थ की आहुति देते हैं तो कहते हैं उस यज्ञ में वो डाला गया जो पदार्थ है वो व्यर्थ नहीं जाता है वो अग्नि के साथ मिलकर के घृत के साथ मिलकर के और वायु उसको ऊपर उठाती है और जहां जहां भी वो पदार्थ जाता है जहां जहां भी उसकी सीमा है वहां वहां के रोग को बढ़ाने वाले जो बैक्टीरिया हैं जो वायरस है जो, है, जो कीटाणु हैं उनका निश्चित ही नाश होता है यदि विधि विधान से यज्ञ की क्रियाएं की जाए तो तो इसलिए यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई सुगंधित पौष्टिक युक्त पदार्थ जब हम डालते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसके डालने से हमें क्या मिला इसके डालने से वातावरण को क्या लाभ हुआ स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता है हम अनजाने ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा इस यज्ञ के माध्यम से करते हैं हमें पता नहीं होता कि हम कैसे इस यज्ञ से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं लेकिन यज्ञ से हम अनजाने में ही बहुत सारे जो पदार्थ इसमें डाले गए हैं और उन पदार्थों के जो गुणकर्म स्वभाव जो उसके अंदर हैं, वो अपना स्वरूप नहीं खोते वो निश्चित ही जब हमारी नाश्ता के द्वारा हमारे छिद्रों के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों से वो, वो जो कण है वो हमारी रक्षा करते हैं तो स्वामी जी अपने पक्ष के समर्थन में एक तिल का दृष्टांत देते जैसे तिल होता है तो कहते हैं कि एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है स्वाभाविक है जो थोड़ा निकलेगा उसका पता भी लगेगा इसलिए सम, इसलिए समुच्चय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है कहते हैं कि जब एक तिली के तेल से थोड़ा सा तेल निकलता है तो मान लीजिए एक किलो तेल है एक किलो तिल है तो स्वाभाविक है कि उससे एक तिल से जितना तेल निकला वो तो एक किलो तिल से तेल की मात्रा बहुत अधिक होगी तो कहते हैं कि जैसे एक तिल में तेल का अंश है ऐसे ही बहुत सारे तिलों में भी तेल का अंश है वो नष्ट नहीं होता है तो इसी तरह से ये स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक जल का कण है उसमें शीतलता है तो लाखों कणों में भी वो शीतलता बनी रहेगी यानी उसके जो स्वाभाविक गुण है वो नष्ट नहीं हो रहे वो समाप्त नहीं हो रहे वो बने ही रहते हैं तो जैसे तिल में तेल की जो जो जो चिकनाहट है वो बनी रहती है या तिल में तेल का अस्तित्व बना रहता है जैसे जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है तो शीतलता के कण जैसे उसमें हमेशा बने रहते हैं और स्वामी जी कहते हैं इसलिए परमाणु समुदाय रूप जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है तो जैसे जो जिस तत्व का स्वाभाविक धर्म है जैसे जल का धर्म है शीतलता अग्नि का धर्म है उष्णता वायु का धर्म है स्पर्श तो जैसे हर पदार्थ के हर भौतिक तत्वों के अपने अपने धर्म होते हैं और उन धर्मों का जो अस्तित्व है वो होता है उसका धर्मी यानी धर्मी में धर्म के गुण रहते हैं यानी धर्मी होगा तो उसमें गुण होंगे और जो गुण होंगे उनको धर्म कहा जाएगा तो धर्मी और धर्म दो हमारे सामने सत्ताएं हैं तो कहते हैं कि कोई भी गुण जो है वो धर्मी में रहेगा कोई भी गुण अपने गुणी में रहेगा गुणी के बिना गुण का अस्तित्व नहीं रहता तो जैसे जल तो है धर्मी और जल का जो गुण है शीतलता वो है उसका गुण धर्म है वो तो धर्मी और धर्म जल हो गया धर्मी और शीतलता हो गया उसका धर्म तो जैसे वो धर्म और धर्म कभी समाप्त तो नहीं होता इसी तरह से यज्ञ में डाले गए जितने भी पदार्थ हैं जो जो पदार्थ में जिन जिनके स्वाभाविक गुण हैं उनको अग्नि में जलाने पर भी उनके गुणों का जो अस्तित्व है वो बना रहता है जैसे उस कोई भी सुगंधित पदार्थ डालते हैं तो सुगंधी नष्ट नहीं हो जाती अग्नि के संपर्क में वो रहती है और उसी के कारण से यज्ञ में बहुत सारे ऐसे पदार्थों का होम किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित है उसी रोग से संबंधित जड़ी बूटिया औषधियां डाल करके और उन उन औषधियों से उस रोगी की चिकित्सा की जाती है इसके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिखी गई हैं आगे स्वामी जी कहते हैं कि सुगंधित पदार्थों का सुगंधी स्वाभाविक गुण है वह दहन से फैलता है उसका नाश नहीं होता द्वितीय सुगंधी जलाने से दुर्गंधी का नाश होता है कोई भी हम जब सुगंधित पदार्थ जलाते हैं जैसे मान लीजिए बहुत दुर्गंध आ रही है कमरे में और हमने शुद्ध गाय का घी और शुद्ध सामग्री वैसे ही अग्नि जला करके हमने उसमें थोड़ी सी डाल दी है लोभान होता है गूगल होता है तो ये जो इस तरह के जो पदार्थ हैं, इनका जो गुण है वो सुगंध को देने वाला है थोड़ा सा गूगल डालिए थो, थोड़ा सा कोई इस तरह सुगंधित वाला पदार्थ डालिए अग्नि में तो पूरे कमरे में उसका प्रभाव रहता है और पूरे कमरे के साथ साथ जो उस कमरे में बैठे हैं उन पर भी उसका प्रभाव रहता है और कमरे से बाहर जब वो धुआं जाता है तो जहां जहां भी धुआं की सामर्थ है जहां जहां भी उसकी सामर्थ वहां वहां का वायुमंडल उससे प्रभावित होता है तो कहते हैं कि सुगंधी जलाने से यानी सुगंध युक्त पदार्थ जलाने से स्वाभाविक है जो दुर्गंध युक्त कीटाणु हैं और जो दुर्गंधी फैला रहे हैं उनका नाश हो जाता है और ये परंपरा हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से चली आ रही है आज यज्ञ का रूप अगरबत्ती ने ले लिया है अगरबत्ती जला देते हैं तो अगरबत्ती क्या है वो यज्ञ का एक बिगड़ा हुआ रूप है वास्तव में पहले ऋषि मुनि हवन ही किया करते थे यज्ञ से भी सुगंधी आ सकती है और मोमबत्ती से भी सुगंधी आ सकती है लेकिन मोमबत्ती के लिए तो कई देशों ने उस पर बहन लगा दे कि मोमबत्ती तो जलाना ठीक नहीं लेकिन अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो अगरबत्ती से वो सुगंधित जो उसके जो उसके कण है वो पूरे कमरे को प्रभावित करते हैं इसलिए लोगों ने यज्ञ करना तो छोड़ दिया और अगरबत्ती और जो जो सुगंधित पदार्थ हैं उसको उन्होंने जलाने शुरू कर दिए तो कहते हैं कि जैसे सुगंधित पदार्थ डालने से दुर्गंधी का नाश हो जाता है ऐसे ही जो भी पदार्थ हम डालेंगे अग्नि में वो अग्नि सूक्ष्म होकर के उस पदार्थ को पूरे वायुमंडल में फैला देता है अच्छा कोई ये प्रश्न कर देता है कि दुर्गंधी युक्त पदार्थ डालने से सुगंधी का नाश हो जाना चाहिए जैसे सुगंधी पदार्थ डालने से दुर्गंध का नाश हो जाता है ऐसे ही दुर्गंधित पदार्थ डालने से सुगंध का भी नाश हो जाना चाहिए तो होता तो है जैसे नीम का नीम डाल दीजिए मान लीजिए घृत और ये गूगल दालचीनी इलायची ये सब इस तरह के पदार्थ यजमे डाले गए और थोड़ा सा उसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए या और कोई इस तरह का पदार्थ डाल दीजिए तो निश्चित ही वो प्रभाव उसका नहीं रहेगा बदबूदार कोई पदार्थ डाल सकते हैं नमक डाल सकते हैं नमक डाल के देखिए की जैसे है और अपन को जलाना समझते हैं तो अगरबत्ती तो जला से बनती है क्या उसको पाप लगता है देखिए अगरबत्ती बांस से बनती है लेकिन अगरबत्ती का जो मसाला है वो बांस से नहीं बनता है तो अगरबत्ती का जो मसाला है उसकी मात्रा अधिक होती है यहां तक जैसे एक अगरबत्ती है ना तो यहां तक जैसे वो रहती है और थोड़ा सा उसमें वो बांस का तो रहेगा क्योंकि मसाला लपेटने के लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए ना तो इसलिए अधिक जिसकी मात्रा होगी उसकी थोड़ी मात्रा जो है वो थोड़ी मात्रा को अधिक मात्रा दबा लेगी फिर भी बांस संविदा से हवन करने का कहीं नहीं लिखा है आप ठीक कह रहे हो लेकिन ये तो लोगों ने बनाई है ये कोई हमारी वैदिक पद्धति नहीं है और ये इसका यहाँ पर समर्थन नहीं किया जा रहा है वो गलत तो है ही लेकिन फिर भी ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समय के अभाव में ये नहीं कर पा रहा है और अचानक उसको इस तरह की सुगंधी चाहिए तो आपातकाल में वो, वो अगरबत्ती जला सकता है ये आपातकालीन व्यवस्था है अब पाप तो लगेगा ही हम आए हैं इस दुनिया में तो उसमें पाप भी लगता है पुन भी लगता है पर हमें यह देखना पड़ेगा कि पाप अधिक लग रहा है या पुण्य अधिक लग रहा है तो पाप अगर कम लग रहा है पुनः अधिक लग रहा है तो सकाम कर्म हो जाएंगे और उसका जो एक पाप पुण्य फल का जो भोग है वो हमें उसी हिसाब से भोगना होगा जैसे हम जैसे मान लीजिए देखिए उदाहरण देते जैसे मक्खियां बहुत हैं और उनको भगाने के लिए हम बार बार पंखा करते हैं अब पंखे से तो भागती हैं लेकिन पंखा जैसे रुकेगा वैसी फिर मक्खियां आ जाती हैं अब कब तक पंखा करते रहोगे वो पंखा करने वाली भी परेशान हो जाएगी जैसे पति पत्नी बैठे और पति भोजन करा रहे पंखा ऐसे जलती रहती है ना वो तो कब तक जलेगी अब दो चार मक्खी मार लीजिए उस सब्जी में पड़ गई तो ऐसी में हमें मक्खी मार दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा हम पाउडर छड़ेंगे या जीडीटी डालेंगे या या कुछ भी करेंगे जो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा आप कहेंगे कि मक्खी को मारने से बच सकते हैं हाँ बच सकते हैं अगर जाली लगा लें पर जाली भी ऐसी हो कि मक्खी एक भी, भी, भी, भी भीतर नहीं जानी चाहिए पर कई बार होता है कि जाली के भीतर भी जब जाली खोलेंगे तो कहीं ना कहीं से वो प्रवेश हो ही जाता तो कहने का मतलब यह है कि जो अपरिहार्य हिंसा है ना उसका फल तो मिलेगा लेकिन मेरे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जब विकल्प नहीं है तो उसमें फिर पुण्य और पाप दोनों मिश्रित कर्म जो है वो हमसे होते रहते हैं जैसे किसान है अब किसान से हिंसित कर्म भी होते हैं तो इस दृष्टि से ये सकाम कर्म तो है इसमें पुण्य भी होगा पाप भी होगा लेकिन फिर भी ये जो वैदिक यज्ञ की जो पद्धति है इसमें जिन संविधाओं का विधान किया गया है जैसे घी का विधान किया गया जैसे सामरिका विधान किया गया अगर हम वैसे ही उसमें पदार डालते तो निश्चित रूप से उसमें हमें और हमारे वायुमंडल को काफी लाभ मिलता है तो प्रायश्चित करने से पाप नहीं, नहीं समाप्त होता क्योंकि प्रायश्चित करने से उस प्रायश्चित करता के मन में ये भावना आती है कि अब जो मैंने कर लिया वो तो कर लिया एक जैसे मैं जैसे मैं हूं मैं अपना उदाहरण देता हूं मैंने मान लीजिए सुबह कोई गलती कर दी अब मैं सारे दिन उस गलती के कारण से दुखी रहूं तो ये मेरी मूर्खता है गलती तो एक बार की और दुखी कितनी बार हो रहा हूं पूरे दिन और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बारह घंटे तो गलती करने के समय मुश्किल से पांच मिनट लगे होंगे दो मिनट लगे होंगे किसी को मैंने अब बोल दिया या कोई और गलती कर दी उसमें तो दो मिनट लगे और दुखी कितना होता रहा बारह घंटे तो प्रायश्चित्त की अग्नि में मैं जलता रहा बारह घंटे तो प्रायश्चित की अग्नि में जो जलने की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है तो इसका समाधान ये कि एक बार मैंने प्रायश्चित कर लिया कि हाँ आज मुझसे गलती हुई है और हे भगवान मुझे ऐसा सामर्थ दीजिए कि आगे से मैं इस गलती को ना करूं और उसको वहीं का वही छोड़ देना चाहिए बस तो हम सारे दिन प्रसन्न रह सकते हैं नहीं तो सारे दिन आदमी दुखी रहता है और सारे दिन नहीं अगर कोई बड़ी गलती कर दी तो महीना भर तक वो दुखी रहता है तो और कई बार तो ऐसी गलतियां हो जाती है कि जीवन भर जब जब वो गलतियां याद आती हैं तब भी व्यक्ति दुखी होता रहता है तो प्रायश्चित से जो जो भविष्य में अशुभ कर्म ना करने की संभावना है वो बढ़ जाती है लेकिन जो किया है उसका तो निस्तार होगा ही वो तो भोगना ही होगा किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकता है ठीक है पाठ सही तो समाप्त करते हैं और कोई प्रश्न हो तो पूछिए जैसे महासाजी ने एक दो प्रश्न तो पूछ लिए किसी का कोई प्रश्न नहीं है हाँ जी बास, बास, तो बास, बास हर जगह नहीं जलाया जाएगा जहाँ जलाया जाएगा वहां जलाया जाएगा अब मान लीजिए शमशान यात्रा निकल रही है तो वो तो बांस की बनाते वहां तो आप जला दीजिए कोई बुरा नहीं मानेगा लेकिन यहाँ अगर आप बांस की लकड़ी लगाएंगे तो वो यज्ञ कि समझा के लिए बांस की लकड़ी उपयुक्त नहीं है उसमें कोई ऐसा कुछ पदार्थ होता होगा कि जिससे ऋषियों ने बांस बांस किया है। मना किया है ना मना क्या है लिखा ही नहीं है देखिए बड़ पीपल आम और किसकी पलास लिखी पलास की गुलर तो कह दिया है अब दोबारा नहीं आएगा वो है सर क्या करें मतलब ये जो प्रसिद्ध जो चार पांच पेड़ है ना जैसे बड़ है गुलर है पीपल है पलाश है आम है चंदन है तो इनकी क्षमताओं का हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इनके गुणधर्म बहुत काफी हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। लेकिन बांस की लक, लकड़ी से अगर हम हवन करना शुरू कर दें वो आपत्ति उसमें भी हो सकता है मान लीजिए हमें कोई क्षमता मिल नहीं रही है और केवल बांस की ही है तो वो कर सकते हैं उसमें हवन अपनी नैमित ने, ने, या नैतिक विधि को हम निभा सकते हैं लेकिन फिर भी वो उतनी उचित नहीं रहेगी क्योंकि ऋषियों ने जब विधान किया है तो उसमें जैसे बड़ है उसमें दूध बहुत अधिक होता है पौष्टिक रहती है बहुत सारे रोगों का अनाश करती है पीपल होता है वूलर है गूलर से तो आदमी अगर कमजोर है और गूलर की सब्जी वो खाता रहे तो उसका शरीर उत्प्ट हो जाता है तो इस तरह इन वृक्षों में कुछ गुण ऐसे हैं कि जिनके कारण से ऋषियों ने इन वृक्षों की क्षमताओं का विधान किया है लेकिन बांस की नीम की इस तरह की क्षमताओं का विधान नहीं किया है तो ये ठीक है शांति पाठक दौशातिरिका